श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान के अनुसरण में रामचंद्र की चेष्टा की बुद्धि तथा तर्कों के सामने रामचंद्र आदि अनेक प्रवीण गृहस्थ भक्तों की बुद्धि उस समय बह गई थी हमने पहले कहा है कि रामचंद्र का वैष्णव कुल में जन्म हुआ था इसलिए यह स्वाभाविक था कि दिव्य शक्ति का विकास देखकर वे श्री रामकृष्ण देव को श्री कृष्ण और गौरांग का रूप के रूप से विश्वास करते थे अंतर इतना था कि गिरीश चंद्र के प्रचार के पूर्व अपना भाव वे कुछ ढांक तोप कर लोगों के सामने प्रकट करते थे अब गिरिशचंद्र की सहायता पाकर उनका उत्साह बहुत बढ़ गया था अब वे श्री रामकृष्ण देव को अवतार रूप से बताकर ही नहीं रुकते थे बल्कि उनके भक्तगण श्री गौरांग और श्रीकृष्ण के अवतार में किस किस रूप से आविर्भूत हुए थे समय समय पर इस विषय में भी कल्पना करने लगे फलस्वरूप हो रही थी तथा कभी कभी चेतना का लोप हो रहा था वे उनके सिद्धांत से उच्च स्थान प्राप्त करने लगे श्री रामकृष्ण देव के युगावतार होने में विश्वास स्थापित कर भक्तों में कुछ जब इस प्रकार की भावुकता के में बहते जा रहे थे, उस समय एक दिन उत विजय कृष्ण गोस्वामी ढाका से आए और श्री राम देव का दर्शन करके सबके सम्मुख मुक्त कंठ से उन्होंने घोषणा कर दी कि एक दिन ढाका में जब वे अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे उस समय श्री रामकृष्ण देव वहां अपने शरीर सहित प्रकट हुए थे और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का अंग स्पर्श हाथ से स्पर्श करके देखा था अग्नि में ईंधन सहयोग की तरह उनका यह प्रचार फलप्रद हुआ। इस भावुकता की वृद्धि के कारण इस समय पांच सात भक्तों में भजन आदि सुनते ही बाह्य चेतना का आंशिक लोभ और शारीरिक विकार उत्पन्न हो रहा था तथा तो कुछ लोग सहज बुद्धि एवं ज्ञान विचार का प्रशस्त पथ छोड़कर श्री रामकृष्ण देव की दैवी शक्ति के प्रभाव से जब कैसी अघटनी घटना घटित हो जाए इस भाव को लेकर उत्सुकता से प्रतीक्षा करने में अभ्यस्त हो रहे थे इस प्रकार की भावुकता की वृद्धि जब धर्म की अंतिम सीमा के रूप में भक्तों के सामने गण्य हो रही थी तब यह बात कि त्याग संयम निष्ठा आदि की तुलना में यह अत्यंत तुच्छ है तथा उसे प्रश्रय देते रहने से अधिक विपत्ति की संभावना है उन सूक्ष्मदर्शी नरेंद्र नाथ की दृष्टि से जिन्हें श्री रामकृष्णदेव अपने भक्तों में सबसे ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित करते थे बच नहीं सके उन्होंने यह विषय उन भक्तों को भलीभांति समझाकर उन्हें इस पद से बचाने की यथेष्ट चेष्टा की थी अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भक्तों को इस प्रकार विपथ में जाने की संभावना देख भी श्री रामकृष्ण देव निश्चेष्ट क्यों रहे उत्तर में कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल निश्चे नहीं थे किंतु जिस भावुकता में कुछ भी कृत्रिमता नहीं थी उसे ईश्वर लाभ का एक पथ जानकर उन भक्तों में कौन कौन भक्त उस पथ के यथार्थ अधिकारी थे इस पर ध्यान रखकर उन्हें उसी मार्ग पर परिचालित करने का समय और सुयोग खोज रहे थे क्योंकि उन्हें हमने कई बार कहते सुना है इच्छा मात्र से कोई भी विषय एकाएक सिद्ध नहीं होता समय पर होता है अथवा उस विषय की सिद्धि उपयुक्त काल के आगमन की प्रतीक्षा करती है ऐसा भी हो सकता है कि भक्तों का यह भ्रम दूर करने में नरेंद्रनाथ को कटिबद्ध देखकर कर श्री रामकृष्ण देव उसका फलाफल देख रहे थे अथवा नरेंद्रनाथ को यंत्र रूप बनाकर उस विषय को सिद्ध करना ही उनका अभिप्राय था ऐसा निर्णय करके कि दृढ़बद्ध शरीर और स्थिर प्रतिज्ञ मन वाली युवक भक्त उनकी बात सहज ही समझ सकेंगे ने विविध तर्क युक्तियों की सहायता से उन सब से कहने लगे, जो जो मनुष्य मनुष्य जीवन में स्थाई परिवर्तन नहीं ला सकता और जो प्रभाव के मन को तक्षण तो ईश्वर लाभ के लिए व्याकुल कर देता है परंतु दूसरे ही क्षण कामनी कांचन के पीछे दौड़ने से नहीं रोक सकता उसमें गंभीरता नहीं है अत उसका मूल्य भी दुच्छ है उसके प्रभाव से किसी में शारीरिक विकृति उदाहरणार्थ आंसू रोमांच अथवा कुछ क्षणों के लिए बाह्य चेतना का आंशिक डोप हो जाने पर भी उनके मतानुसार वह प्रभाव स्नायु की दुर्बलता जनित है अपनी मानसिक शक्ति के बल से यदि उसका दमन न कर सके तो पुष्टिकर खाद्य तथा चिकित्सक की सहायता ग्रहण करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है नरेंद्र कहते थे इस प्रकार के अंग विकार और बाह्य चेतना के लोभ के भीतर बहुत कुछ कृत्रिमता है संयम का बांध जितना ऊंचा और दृढ़ होगा मन का भाव भी उतना ही गंभीर होता रहेगा ही किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि आध्यात्मिक भाव राशि प्रबलता से उत्ताल तरंग का रूप धारण कर संयम के बांध को भी पार कर अंग विकार तथा बाह्य चेतना लोभ के रूप में प्रकाशित होती है बुद्धिहीन मनुष्य उसे ठीक ठीक ना समझकर उल्टा समझ बैठते हैं। हैं वे समझते कि ऐसी अंग विकृति और वे इस बात का करते हैं। उनके शरीर में भी वैसे भाव शीघ्र ही आ जाए इस तरह से स्वेच्छाकृत चेष्टा क्रमशः अभ्यास में परिणित हो जाती है तथा उनकी नशे दिन प्रतिदिन दुर्बल होकर मामूली भाव के उदय से भी उनमें वैसी विकृतियाँ उत्पन्न कर देती है फलस्वरूप इसके अधिक प्रश्रय से मनुष्य कभी कभी चिर रुग्ण या पागल हो जाता है धर्म साधन में अग्रसर होकर अस्सी प्रतिशत ठग और पंद्रह प्रतिशत उन्माद हो जाते हैं शेष केवल पाँच प्रतिशत पूर्ण सत्य के साक्षात्कार से धन्य होते हैं अतः सावधान